गायब गायब गायब गायब गायब गायब गायब सेठ नौकर गायव अमीर, गायव माई, गायव मावा गायव भाई प्रिय प्रिय से चीज प्रिय को जब तक अलविदा नहीं देते तब तक सुशुक्ति का सुख भी नहीं ले पाते तो पर ब्रह्म का सुख कैसे ले सकते इसलिए जीवन में कोई एक पन घट ऐसा रखो गंगा एक घाट अनेक कोई एक घाट ऐसा तुम्हारा सारा का सारा जो दृश्यमान है, धारण है उसको उतार के आदमी ओरिजिनल होता है तो सुखी होता है और आर्टिफिशियल होता है तो दुखी होता है अब ये ओरिजिनल है फूल हार ये हो लोगों को लगता है कि बापू के भी मजा से हो आप बापू क्या हो तो कोई भी थासो मा होगा बापू पह जो अंदर की मस्ती नहीं हो तो ये बड़ी परेशानी करते हैं देने वाला तो अपनी अपना भाव। दे फूल अन पाचो हार जय श्री कृष्ण फूल, आ, फूल? आ, लेकिन अंदर का घुटना पियोगे तो इन फूलों में ताकत नहीं तुम्हें फुलाने की और उन शूलों में ताकत नहीं तुम्हें सुलाने की। जब तक तुम अपनी महिमा से बेखबर हो जब तक तुम, तुम जगे नहीं तो सपने के फूलहार आकर्षित कर देंगे और सपने की शूलिया तुम्हें डरा देंगी। लेकिन तुम जागृत में हो तो उन सपने के फुलहार और शूलिया तुम्हारे लिए खेल हो जाएंगी लेकिन स्वप्न पुरुषों के लिए बढ़िया कार्यक्रम हो जाएगा जयराम जी बुद्ध पुरुष जब बैठा है तो उनके लिए तो सपने का खेल है लेकिन बुद्ध पुरुष के इर्द गिर्द जो है वो सपने नर है सपने नरों के लिए तो ये सब बढ़िया बढ़िया हुआ है लेकिन स्वप्न दृष्टा अपनी महिमा में देख रहा, कि ये सब हो रहा है मैंने सुबह सुबह खिड़की खोलते ही सबको कहा कि आपने मेरे को कई बार मानसिक प्रणाम किए कई बार रामधुन भी की थी सुबह ओम गुरु अथवा और कोई धुनी तो मैं अब तुमने तो तन से और मन से प्रणाम किया होगा मैं आप लोगों को तन से मन से और से एक बार प्रणाम कर देता हूँ भी मैंने कहा था अभी भी कह रहा हूं बुद्ध अपने शिष्यों को बताया करते थे कि अगले जन्म में मैं किसी ज्ञानी संत के पास गया था अपने आप में परितृप्त कोई महापुरुष मिला था और मैं उसको जाकर काष्टांग दंड प्रणाम करके गिरा उसके कदमों उस बुद्ध पुरुष ने उस ज्ञानी ने मुझे प्रणाम किया मैं बड़ा चकित हुआ मैंने कहा आप तो संत हैं आप तो प्रभु के साथ खेलते हैं आप तो प्रभु में हैं आपको प्रणाम करने से हमारी अपमृत्यु टलेगी ब्रह्म ज्ञानी संत को प्रणाम करने से विघ्न बाधाएं दूर होती आपको मैंने प्रणाम किया ये तो ईमानदारी की बात है लेकिन आप मुझे प्रणाम करते है बड़ी बेहूदी बात लगती महाराज तो संत ने कहा कि तुम मुझ में परमात्मा देखकर प्रणाम करते हो तुम्हें मुझ में परमात्मा दिख रहा है लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर छुपा हुआ परमात्मा दिख रहा है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में प्रगट होगा मैं अभी से प्रणाम कर लेता ठीक इसी प्रकार जब मैंने प्रणाम किए तो आप भाव विभोर हो गए थे प्रेमा अष्ट बह रहे थे अष्ट सात्विक भाव जो गीता में कहे गए हैं रोना रोमांच होना खिलाना। जैसे जिसके संस्कार भाव में किसी को कोई भाव था किसी को कोई भाव था किसी को कोई भाव था किसी के पास तराजू भी थी जो बहुत शोरगोल करने की जिसके पास बुद्धि होती ना और पनघट पर भरे जा रहे हैं बाल लेकिन खाली की खाली आती ऐसा भी कोई एकाध रहा होगा ज्यादा ना होंगे की तो सब को ऐसा हो गया तुम जिस रास्ते पे चले हो उस रास्ते में इतना व्यवस्था है उस रास्ते की गाड़ी इतनी तेज है की हो सकता है की इसी जन्म में वहां प्रकट हो जाए नहीं तो आते जन्म में तो उसके बाप को भी होना पड़ेगा कोई कम साधना नहीं है कोई नदी से आता है कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है फिर तीन घंटे लाइन में बैठता है गुफा में बैठकर तप करे अथवा ऊंधे लटक के पेड़ पर तप करने से अहंकार बढ़ता है मैं तपस्वी हूँ मैं जोगी हूँ मैं त्यागी हूँ मैं फलहारी हूँ कभी ने कहा फल खाने से फल फूल खाने से जो प्रभु मिले तो बंदर ही तर जाए जयराम जी की बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ गंगा जो हरि मिले तो मेढक तर जाए मेढक और मच्छिया तर जाए हाँ प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलता तो प्रेम में जो है विसर्जन होता है प्रेम के सिवाय का तप जो है पहले तो, तो मैं पापी था और अभी मैं तपस्वी पहले मैं भोगी था अभी मैं जोगी मैं के ऊपर भोगी का कवर हटा कर कोई आदमी कपड़े उतारे खादी पहन ले, खादी उतार के, तेरी कोटन पहन ले, कवर तो लेकॉटन उतार के और कुछ पहन ले तो प्राय है माया देवी हमको इस प्रकार घुमा देती लेकिन सत्संग का ये प्रभाव है प्रेम का ये प्रभाव है कि माया देवी उस इलाके से जरा दूर रहती है और ताकत है कि फिर तो दूसरा कवर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती मैं तपस्वी हूँ प्रेम, तो प्रेम को और कुछ उधारा लेना नहीं पड़ता प्रेम को फटी टूटी बाल्टी की जरूरत नहीं पड़ती प्रेम के वहां तो कुए प्रेम वाला तो कुएं के पास भी नहीं जाता लेकिन कुआ प्रेम वाले के हृदय में प्रकट हो जाता है जयराम जी की और लोग किए राम नाम की बोती बाबा घोल घोल के पी झूम झूम के पी चाय सी सी पी चाय वाईसी की झुमझी बाबा घोल घोल के पी विद्वान कहता है मैं पंडित हूँ सेठ कहता है मैं अमीर हूँ राजा कहता है मैं सम्राट हूँ लेकिन तुकार से पूछो तुम कौन हो कभी न कहेंगे मैं तपस्वी हूँ मैं भक्त हूँ संत तुकाराम के जीवन की एक बात आती है कि तुकाराम ने बेरोजगारी में एक खेत हिस्से में रखा था खेत वाले की रखवाली करने का बुआई कटाई जमीन उसकी पानी उसका आधा आधा हिस्सा जब खेत पक गया तो उनका जिम्मेवारी आई खेत की संभाल करने की खेत की संभाल करने जा रहे हैं अब खेत जो तैयार हुआ तो चुगने के लिए पक्षी भी आते हैं पशु भी आते हैं तो कारम को पता ही नहीं चला कि खेत में भागीदारी मेरी है खेत आधा मेरा है पड़ोसी ने कहा कि पक्षी चुग रहे हैं जानवर आ रहे हैं भगाओ कारम बोलते हैं, राम जी की चिड़िया और राम जी का राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत चुड़ लो चुगलो मेरी चिड़िया तुम भर भर पेट तो तुकार मस्त हो गए चिड़िया अपने ढंग में मस्त हो गए लेकिन शत्रु तो फिर अपने ढंग में भी मस्त हो जाता है राम जी की सब अपने अपना जिसके पास जो है वो उसी में मस्त होता है भक्त के पास प्रेम भक्ति वो उसमें मस्त होता है ज्ञानी के पास तत्व का ज्ञान होता है उसलिए मस्त रहता है लेकिन कोई कोई ज्ञानी भक्त के समय भक्ति का मजा लेता है योग के समय योग का मजा लेता है सुधार के समय सुधार का मजा लेता है बाहर रूप अनेक है और अंदर देखो तो एक ही तो तुकार ने देखा कि लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन परवाह नहीं जिसको भीतर का रस आ जाता है बाहर की झंझट असर नहीं और बाहर की करतींझटे असर करती है तो भीतर की निर्भयता नहीं खुली अथवा भीतर का रस नहीं आया जिसको एक बार फकी नशा आ जाए अथवा फकीर के सानिध्य का स्वाद आ जाए उसको तुम घर में बांध रखो फिर भी यहाँ पहुंच जाएगा और शरीर से नहीं आएगा तो मन से आ ही जाएगा फिर माई हो चाहे भाई हो मेहमदाबाद हो चाहे हो पटना हो चाहे पालनपुर हो आ ही जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं हमें गुरुद्वार से रोक सके नदी नदी बढ़ी तो बढ़ने दो हमारी श्रद्धा भी तो बढ़ेगी जयराम जी की सड़क टूटी तो टूटने दो हमारे विकार भी तो टूट रहे हैं इसी प्रकार कोई रूठे तो रुटने दो कोई टूटे तो टूटने दो ओ, तुकाराम तो गा रहे हैं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खा लो मेरी चिड़िया तुम भर भर तेज सच्ची बात तो ये ईमानदारी की बात तो यह है कि ये बात तुकार की नहीं है जय ये तुकाराम की बात नहीं है ये तुम्हारी बात लेकिन वो समझ पाए थे और तुम समझ नहीं पाए गीता में कहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्या है भूमि रापो अनो वायु खो बुद्धि वहकार प्रकृति अष्टधा। अष्ट और तीन आठ भूमि जल तेज वायु भूमि जल तेज वायु और आकाश ये पांच भूत मन बुद्धि और अहंकार ये भूत, ये सूक्ष्म सूक्ष्म भूत, दोनों मिलाकर और जल का है। ऐसा तेज का ऐसा तो ये संसार सारा स्थूल भूतों का जो नजर में आएगा वो स्थूल भूतों का रूपांतर है मैंने कुछ खाया पिया मेरे पिता ने कुछ खाया पिया स्थूल भूतों का चाहे मिठाई खाई चाहे रोटी खाई चाहे दाल खाई लेकिन ऐसी कोई चीज चीज होगी जो चार भूतों से से बनी हो। सब पांच भूत बनती है। सुनाता हूं ये अलग -अलग है। ये फल अलग-अलग बर्फी है ये आदिपुर की खारक है बोलता के बापू आदिपुर की और आप ही खाना मैंने कहा खुदा की कसम मैं ही खाऊंगा और, और को कभी नहीं खिलाऊंगा जब खाऊंगा तब मैं ही खाऊंगा क्या जी मेरे सिवा यदि दूसरा होगा तो फिर गड़बड़ है और ये जरूरी है कि इसी शरीर को इतनी मजूरी करनी पड़े मजूरी बांट के करेंगे खाने की मजबूरी यही शरीर क्यों करे खाना है तो फिर लोटा भी ले जाना है उसलिए काम के लिए लोग कुशल हैं हम ही खाऊंगा आप समझ लो खैर एक खारक का रंग रूप स्वाद अलग है इसका नाम बरी का ओ, कोई बरी का दो इसका नाम रूप रंग स्वाद भाव अलग है बर्फी इन दोनों से बिल्कुल नारी और ये इन तीनों से न्यारा है नारियल इन चारों से न्यारा है गेहूं इन पांचों से न्यारी बाजरी इन छओ से न्यारी पालक की सब्जी सातों से न्यारे और करेला आठों से निरा एक एक चीज एक एक से न्यारी लगती है लेकिन भाई मेरे करेला से आया जरा बारीकी में जाओ बर्फी कहा से आई जरा बारीकी में जाओ ये बर्फी है कहा से आई दूध में से दूध कहां से आया गाय में से गाय दूध कहां से लाए? तिनखों में से घास में से घास में से आया घास आया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और प्रकाश इन पांच स्थूल भूतों का शोषण करके घास बना घास का शोषण करके दूध बना दूध को तब्दीली करके बर्फी बना तो ये ये नाशपति कहां से आई कितने भूतों से आई कितने भूतों से आया और गेहूं कितने भूतों से आई तो ये सारे के सारे जो भी दृश्य पदार्थ भोज ले जो भी पदार्थ है वो पांच भूतों का रूपांतर है अच्छा इसको खाने से भी हमारा ये पंच भौतिक शरीर बढ़ता है तो इसी शरीर से प्रति शरीर बनता है वो भी ऐसे ही खाता पिता दुर्बुद्ध है वो भी बढ़ता है तो पांच भूत हुए कारण और ये बॉडिया हुई कार्य ठीक है कपड़ा तंतु हुआ कारण और कपड़ा हुआ कार्य सोना हुआ कारण और गहना हुआ कार्य सोना गहने में से निकाल दो तो गहने बचेंगे में से मिट्टी मेरे को दे दो घड़ा तुम ले जाओ कैन बी साइन ऐसा नहीं हो सकता इसमें से पांच भूत निकाल लो बर्फी तुम ले लो पांच भूत मेरे को दे दो कैसा रहेगा किसी में से नहीं ऐसे शरीर में से पांच भूत मेरे को दे दो और बाकी का शरीर तुम ले जाओ नहीं बचेगा तो सारे शरीर पांच भूत है सारे पदार्थ पांच भूत है ये बात तो समझ में आ गई वेदांत फिलोसॉफी है इसको समझेगा तो खुली आंख समाधि लग जाएगी फिर तुम्हें शोक मोह विकार परेशान नहीं कर सकते ये सारे का सारा भूत और भौतिक जो दृश्य है वो सब क्या है पांच भूतों का पांच भूत का जब ये भी पांच भूत है तो इसमें भी महाराज इसमें सूरज कहाँ है प्रकाश कहा पुलाण है इसमें वायु कहा तो है की तो वायु भी है पृथ्वी भी है तेज भी है न्यून ज्यादा सब में पांच भूत इसमें भी पांच भूत तो ये तो बोलता चलता हड़ता फिरता और ये तो कुछ नहीं करता कि हाँ ये केवल स्थूल पांच भूत हैं और इसमें अंत करण है तीन भूत और जयराम जी इसमें भी वो है लेकिन अति घन सु में है अंदर भूमि रापो गीता सुना रहा हूं भूमि आपो अनलो वायु कम मनो बुद्धि रे मन और बुद्धि अहंकार इतव यानी ये पांच भूत मान बुद्धि और मैं इगो जो होता है ना ते कौन सो क्या पटेल भाई कौन सो क्या सिंधी कौन हो किसी पंजाबी मैदान में अगर हम आ जाए तो मुश्किल है पीछे हट जाए अरे वो तो ये जो मैं मैं इनके साथ जुड़ा है जड़ पदार्थों के साथ जो जुड़ गया मैं उसको अहंकार बोलते हैं और वही जो मैं चेतन के साथ जुड़ जाए तो उसको परमात्मा बोलते हैं। देखो कितना फर्क जरा सा की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ नुकता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ जो लोग उर्दू जानते हैं उनको पता है खुदा लिखो तो नुकता ऊपर है और नुकता केवल ऊपर का नीचे कर दो नुकते की खाली हेर हे फेर कर दो बाकी के शब्द वही के वही तो खुदा से जुदा हो जाएगा ब्रह्म के तरफ यदि तुम्हारी वृत्ति है तो तुम ईश्वर और प्रकृति में यदि तुम्हारा मैं तो शकरा भाई अमथा भाई, गेला भाई ने, गांडा भाई कृष्ण का नहीं तो तुकाराम जी कहते हैं कि ये चिड़िया जो हैं, गाय को भी चिड़िया कह दी बकरी को भी चिड़िया कह दी और पशु पक्षियों को सबको चिड़िया कह दी और खेत को राम जी का कह दिया पंच भौतिक पदार्थ उसमें जो जड़ पदार्थ है और जो चेतन व्यक्ति जीव जंतु हैं वो सार के सारे राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत है राम जी की चिड़िया और भगवान कहते हैं भूमि आपो अनो वायु खम मनोबु रेवत अहंकार इतव में भिन्ना मैं जो हूं शुद्ध मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा इस अष्ट प्रकार की प्रकृति से मैं भिन्न हूँ ऐसा जो मुझे जानता है वो मुझे बहुत प्यारा है गीता के नौवे अध्याय का चौदवा श्लोक कल शाम को पढ़ा था ज्ञानेश्वरी टीका में वहां आया था कि अर्जुन त्रिलोकी के लोक मेरा चरण उदक लेकर सिर पर चढ़ाते अपना सौभाग्य रखते लेकिन जो महात्मा पुरुष मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता है जो अपने आप में परितृप्त है ऐसे संत पुरुष को प्रणाम करने से मुझे लज्जा नहीं आती मुझे आनंद आता है इस बात को जान लो तो भगवान तुम्हे प्रणाम करके भी मजा ले लेगा जयराम जी के और इस बात को नहीं जानो तो फिर वो डोल भरो खूब बाल्टी खींची खूब भरा खूब आविष्कार किया घर गर, घर प्लांटेशन डाला ये करा है ये करा है वो करा है। लेकिन जीवन के अंत में देखो तो बाल्डी, खाली बाल्टी तो पांच भौतिक शरीर मन बुद्धि और अहंकार ये सब प्रकृति के हैं, मैं उससे अलग हूं तो प्रकृति जड़ होती है प्रकृति जड़ होती है और ईश्वर अकर्ता है ईश्वर में करता पूर्ण नहीं है आप प्रकृति में करने का ताकत नहीं है और फिर भी सब हो रहा है क्या तुम करते हो कुछ तुम्हारी ताकत है करने की तुम्हारे शरीर की ताकत है करने की बोले मैं करूंगा तो मैं मैं जो वो भी प्रकृति का है उसमें भी ताकत नहीं और परमात्मा निर्गुण निराकार सचिदानंद उसमें कर्तव्य का पूर्ण ही नहीं है न ईश्वर करता है न प्रकृति करती है न जीव करता है फिर भी करता हुआ सब दिख रहा है कोई दुखी है कोई सुख करता है कोई दुख करता है कोई पुण्य करता है कोई पाप करता है सारा का सारा दिख रहा है न प्रकृति में करने की ताकत है न जीव में करने की ताकत जीव जड़ है प्रकृति भी जड़ है और भगवान बोलते मैं उनसे भिन्न हूँ और मैं अ करता हूँ असंगो आयम पुरुष मैं असंग हूँ केवल अनिर्गुण कर्तव गुणों में होता है मैं निर्गुण हूँ मैं कभी कुछ नहीं करता तभी तो गोपियों को कहा कि मैं गुरु जी के पास गया था बोले तुम्हारा गुरु कैसा है बोले हमारा गुरु कैसा है वो कोई भाग्यशाली मेरे गुरु का दर्शन कर पाएगा बोले क्या भागशाली तुम्हारे से भी गुरु बड़ा है बोले मेरे से तो गुरु बड़ा ही होता है मैं क्या लगता हूँ गुरु के आगे गुरु तो गुरु ही है मैं यानी आकृति देख रहे कृष्ण को और गुरु तो निराकार रूप में तो भेजा गुरु जी के पास दर्शन करने के लिए कथा कहती है हांडी में कोई खीर ले गई कोई दहिवा ले गई कोई छास ले गई कोई मक्खन ले गई कोई मोदक ले गई और यमुना जी भरी हुई थी उन्होंने कहा कि कृष्ण हम तो जा नहीं सकते तुम तो भाई नटकटियो कैसे पहुंच गए हम तो पहुंच नहीं सकते बोले जाओ गोपिया यमुना जी को कह दो ये मिट्टी जरा डाल दो कह दो कि कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो होते <laughs> कि कह दो जाके कि कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो तो ही यमुना रास्ता दे देना कथा कहती है कि रास्ता मिल गया और कोई कठिन बात नहीं कोई असंभव नहीं हो सकता है जाके खिलाया गुरु जी को दही वाले ने दही मक्खन वाले ने मक्खन गुरु ने तो क्या खाया लोगों के भाव के कारण गुरु ने स्वीकार कर ली देखी लौट के आए तो यमुना जी फिर जोर से चल रही है के से तो उस नटखती ने कुछ दिया मिट्टी और दाल तो तो रास्ता मिल गया और बाबा जी अब बाब आप दया करो बाबा जी कहते हैं जमुना जी को कह दो के बाबा ने कभी कुछ खाया पिया ना हो के बाप जी शू कहो आपस में कूड़ी मार रहे क्या जो पहोग मार राखते है तो ना, है तो हाँ। जब आवे खापे खापे ने, खापे। <laughs> तो बैठो ने ऐसा कर दिया और फिर बोलता है कुछ नहीं खाए तो कहती है अब सुनो संत की बात है हाँ बाबी शुभ आप क्या कहते हैं बोले यमुना जी को कह दो कि दुर्वासा ने कभी कुछ खाया पिया छुआ ना हो किए बात यदि सत्य है तो यमुना जी रास्ता दे दे जाइए बाबू यमुना में डाला पानी बढ़ गया आता पानी रुक गया आप लोग आश्चर्य मानेंगे विज्ञान के लोग बोलेंगे अंबक है लेकिन मैं आपको ये बात बात याद दिलाता हूं। एक बार में सुनी हुई बात कि रॉकेट ऊपर चढ़ा था और वहाँ की मिट्टी लानी थी तो मिट्टी लाने लेने के लिए जो उनका क्रेन जैसा औजार बाहर निकलना था वो नहीं निकल रहा था उसकी कोई क्वार्टरपिन जैसा अटन आ रहा था तो रॉकेट तो आकाश में था और विज्ञानियों ने यहां बैठे बैठे जल्दी है शहरों में देहातों में जो है जल्दी तकलीफे नहीं होती है बम गिरते हैं तो बड़ी बड़ी सिटी में गिरते हैं पढ़े लिखा जनरेशन है ना जल्दी साफ होता है प्राय ऐसा देखा गया है बाकी के लोग बच्चे कुचे पर्वतों में में चले जाते। वो आदमी यदि बच जाए और अपने बेटों से कहे कि ऐसे भी रॉकेट होते थे, थे 200 मील ऊपर चले जाते थे और बिगड़ते थे तो यहाँ बैठे बैठे लोग उसको बना देते दे थे पिताजी कह रहे हैं का है? मान लिया बेटे ने अपने बेटे से कहा और अपने बेटे ने अपने बेटे से कहा दो तीन पीढ़ी तो विश्वास रहा फिर चौथी या पांचवी पीढ़ी के लोगों को कहो कि रॉकेट 200 मील ऊपर जाता था बोलता है पागल हुए हो ये सब बुद्धों की बातें कर रहे हो नहीं मानेगा ठीक इसी प्रकार हमारी पुरानी की बातें हैं, वो तो रॉकेट को ठीक करना ये तो यंत्र है यंत्र बल से ज्यादा ताकत मंत्र बल में होती है और मंत्र बल से ज्यादा ताकत संकल्प बल में होती है आपको कायदे के बल से यहाँ नहीं खींचा गया है मंत्र के बल से नहीं खींचा गया है और संकल्प के बल से भी नहीं खींचा गया है, लेकिन प्रेम के बल से घसीटा गया है तुम आए नहीं लेकिन लाए गए हो। जय हम जयराम तुम आए नहीं लेकिन लाए मैं आया नहीं लेकिन लाया गया क्या है मैं आया नहीं लेकिन लाया गया बिना। आते बेला नरेंद्र भी कहते थे कि मैं अपने को बड़ा थामता था लेकिन न जाने कोई ऐसा अदृश्य प्रेम था रामकृष्ण की ऐसी कोई संप्रेक्षण शक्ति थी जो उस पागल के पास मुझे बार बार जाना पड़ता और मैं गले में देते था ये पागल से मैं कैसे फंसा कैसे इससे मेरा पाला पड़ा ए, करता है जरा हाथ पकड़ता है कहीं झुमा देता है कुछ करा देता है ऐसा कोई भगवान होता है भगवान ऐसे मिलता है कभी भगवान तो चुप बैठना चाहिए करना करना करना चाहिए करना चाहिए नरेंद्र की मान्यता थी कि ऐसा करें तब भगवान मिले ऐसा करें तब भगवान मिले लेकिन जो भगवान को पा चुके हैं, हैं वो कहते ऐसा करने वैसा करने से नहीं तुम्हारे हटने से भगवान मिलता और जिससे तुम सुविधा पूर्ण वो रास्ता बढ़िया है जयराम जी के तो तुकार नाच नाच कर हट जाते थे मीरा नाच नाच कर हट गये महावीर चुप होकर हटे गागा के उपदेश देते देते हटे आशा राम गाते गाते नाचते नाचते ध्यान करते, करते करते कराते कराते हटा मतलब राम जी की चिड़िया और राम जी काते तो राम जी की चिड़िया और राम जी काते खा लो मेरी चिड़िया तुम भर भर भारत खाले मेरी चिड़िया तुम्हारा भारत कर परमात्मा के रस लेने में प्रारंभिक और में भी एक साधन है। तो पाने के लिए इसके साथ सत्संग अत्यंत आवश्यकता है मैं इस बार हिमालय में गया था एक ऐसी गुफा में जाकर ठहरा था ठहरा तो दो चार दिन था लेकिन जहाँ स्वामी राम तीर्थ मस्ती लूटते थे वशिष्ठ महाराज तप करते थे उस जगह पर गया था बड़ी शांत जगह थी और समय बहुत सुंदर ढंग से जाता था पता नहीं चलता कितना बजे तीन दिन तो ऐसे ही गए खेल में बा के लोगों ने कहा कि इस गुफा में एक बाबा जी रहते थे और बाबा जी के दर्शन करने एक आदमी आया दो आया तीन आया फिर एक दूसरों को कहा और बाबा जी है तो हिमालय में लेकिन लखनऊ के लोग आते थे पंजाब के और हरियाणा के लोग आते थे ऐसी भीड़ बन गई और उस बाबा जी ने बाबा जी का जन्मदिन मनाया भक्तों ने बाबा जी ने देखा कि घी तो थोड़ा सा है दस बीस आदमी खाए और लोग हैं पांच अब क्या करें बसों तो ने कहा स्वामी जी वो तो गया ऋषिकेश घी लेने दो तीन दिन में पहुंचेगा यहाँ आदमी अब कृपा कीजिए क्या करे बाबा ने कहा कह रहे ऋषिकेश वाला घी कब पहुंचेगा लोग तो अभी पतराड़े पे बैठे हैं और तुम ऋषिकेश का घी चाहते हो जाओ, जाओ जाओ जाओ गंगा माता से दो कनिष्ठ ले आओ गंगा माता से दो तीन घी ले आओ गए दो तीन भर के कढ़ाई में डाला रसोई ने पूरी बनाई और बाबा जी हमने खाई गंगा जल की पूरी ऐसे बाबा जी से योग कहता की हो सकता है लेकिन वेदांत कहता कि कोई बड़ी बात नहीं जय हम जी मैं लौटा और घाट वाला बाबा ने कहा कि कहा चले गए थे मेरे को भी बताया नहीं भक्तों को भी बताया नहीं ऐसे ही अदृश्य हो जाते हो गायब हो जाते हो हमारे को तो लोग पूछेंगे कहाँ गए कहाँ गए मैं क्या मैं अब आ रहा हूँ तीन चार दिन एकांत में रहकर हिमालय की यात्रा करके आपका अतिथि हूँ ओ बाबा ने तो मेहमानों को भक्तों को गंगाजल में से घी बनाकर पूरी खिलाई तुम कम से कम एक गिलास गंगाजल का दूध बना के तो पिलाओ <laughs> बोले बाबा ये सब हम नहीं जानते ज्ञानी तो संकल्प करता है कोई कुछ घटना घटाने के लिए तो उसको आश्चर्य होता तक मिथ्या संसार में फिर संकल्प विकल्प हो रहे ज्ञानी संकल्प नहीं करता लेकिन ज्ञानी प्रसार होने देता और योगी संकल्प रोक फिर कुछ विशेष संकल्प करके अघटित घटना घटा के दिखा देता है ज्ञानी के पास आने वाले लोगों को चमत्कार होंगे वो प्रकृति ज्ञानी के फेवर में हो जाती है उसी जुदा जुदा जगह पर प्रकृति घटना घटा देती है जैसे कर्ता ईश्वर भी नहीं है जीव भी नहीं है प्रकृति भी नहीं है ऐसे ही ज्ञानी भी करता नहीं है भक्त भी करता नहीं है फिर भी घटना घट गट जाती है उसका एक फार्मूला बता देता हूं जैसे लोहा पर घंटे चलता रहेगा एक केवल बैटरी का सेल डालने से बारह महीना चलती घड़ी तो वो सेल न हो तो भी घड़ी नहीं चले और वो सेल घड़ी नहीं चलाता। वो सेल के अस्तित्व सेल के सानिध्य से घड़ी में ऐसे यंत्र हैं कि वो चलने लगते हैं। लेकिन ये सेल तो खत्म होता है और ये सेल घड़ी को टच करता है तब चलते तुम्हारा अंतरयामी सेल ऐसा है कि खर्च भी नहीं होता टच भी नहीं करता और फिर भी प्रकृति रूपी घड़ी का लोलक सदियों से चलता आ जा रहा है कुदरत का, का जो व्यवहार है चलता आ रहा है तो परमात्मा अकर्ता है प्रकृति में कर्तृत्व का सामर्थ्य नहीं लेकिन परमात्मा की विशेषता के प्रभाव से प्रकृति सब काम करने लग जाती है वही दृष्टा वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी छुपा है तुम्हारे शरीर में करने का सामर्थ्य नहीं तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य नहीं, नहीं। महिमा में है। लेकिन की नाड़ी को आंदोलन मिलते हैं संस्कार मिलते हैं तो स्वप्न में आप स्वप्ने का जगत बना देते हैं स्वप्न पुरुष बना देते हैं जागते तब बोलते खोटा था उस समय साब सच्चा लगता है ऐसे ही तुम्हारे ने ये जगत भी बनाया है इस जगत से हम जगे नहीं उसका लगता है इस जगत से हम जग जाएं तो पता चलेगा कि ये भी एक सपना है जरा बारीकी से सोचो तो ये भी सपना है बचपन सपना हो गए अगली गुरु पुनम अभी सपना चैत्र शुद्ध बीज का उत्सव सपना अभी आज ये हो रहा है आती काल ये सब सपना ठीक है कल इधर खिस को चकला घूमेगा घूमेगा और कोई कोई साधक क्या सपना हो जाएगा नानक देख कहते हैं कि देखत नैन चलो जग जाई का मांगो कठ स्थिर न तो तुकार वस्तु स्थिति को समझते थे और हम लोग सपने को सच्चा मानना है उसलिए तुकार मस्त है। लेकिन ऐसा जो आदमी सपने को सपना मानता है उसको बुद्ध पुरुष कहा जाता है बुद्ध पुरुष के अनुकूल प्रकृति घटना घटाने लग जाती है बुद्ध पुरुष के इर्द गिर्द प्रकृति अपनी दावेदारी स्वीकार कर लेती है दुकाराम के शत्रुओं ने जाकर कहा सेठ कि तुम्हारे को जो तीस मन धान मिलता था वो तीस भी गया मन भी भी गया सेर भी नहीं मिलेगा तुम्हारा खेत चौपट भगत राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत करके तुम्हारा खेत भी हजम करवा देगा जमीन तो है तुम्हारा वो पंद्रह मन धान तो धान गया लेकिन वो जमीन भी जनो के हक नहीं थे तभी भी ऐसा भाई लोगों ने देखा राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत देखा कि खेत वाले ने कि ये तो चौपट कर दिया बाकी कुछ दाने गिरे गिराए हैं खेत वाले ने जाकर का को सरपंच को, को का सरपंच और ये वो सब लोग कट्ठे हुए ऐसे लोगों के पास प्राय संत को समझने की क्षमता कम होती ऐसे लोग जो गांव के धनी होते हैं गांव के आगेवान होते कोई कोई होगा बेचारा सज्जन बाकी ऐसे लोग तो होता है की हमें गांव ना दणी लोग वही पूजे उनको परेशानी होती अपने गांव में बैठे बैठे परेशानी होती है कि कि आज काल आया न हमारा गांव बैठा बाप तुम तो गाँव <laughs> भाई तुम्हारा गांव है थी मारू थी तारू आ बधुजन हारू भी नहीं मारू भी कल गया था न उसने क्या कहा था लोग लाए सरपंच आ गए गांव धड़िया आ गए वो जो अपने को समाज के वो बाल्टिया जो भरते थे ना <laughs> ऐसे लोगों की भीड़ भूख होती है ऐसे लोगों के जिम्मे आता है सब सुधारा बुद्ध पुरुष के जिम्मे तो कुछ सुधारा आता ही नहीं और बुद्ध पुरुष जहाँ होगा असली सुधारा करके गाड़ी चलाता जाएगा और ऐसे पुरुष बाल्टिया खींचते जाएंगे तो बाल्टिया खींचने वाले लोग कट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि ये क्या करा तुमने गड़बड़ आदमी मालूम होते हो तुकार ने कहा कि की माप हो राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत है और फिर भी खेत धनी को मेरा खेत लगता हो तो तुम्हारे खेत से तुमको कितना मिलता था उसने बोला कि 30 मन मिलता था और 15 मन हिस्से वाले को तो 15 मन तो मेरे को चाहिए तुम्हारा हिस्सा खा जाए मेरे को तो 15 मन दो तुकार हाथ जोड़कर कहता है मालिक शेष मेरे अंतरयामी प्रभु उनको पता नहीं की कि तुकाराम किसको प्रभु कह रहा है जो की बाव घबरा हो जय श्री कृष्ण संत और डरे अरे संत का सेवक भी नहीं डरता तो संत कैसे डरेगा साधक भी नहीं डरता नानक बोलते हैं जपे सकल भाव मिटे संत प्राणी छुटे कोई पाप नहीं और निर्भयता जैसा कोई जीवन नहीं जो काम करने से तुम्हारा शरीर का बल घटता है जो काम करने से तुम्हारा मन का बल घटता है, है जो काम करने से जो बात सुनने और मानने से तुम्हारा भीतरी बल घटता है उस बात को उस कर्म को जहर की किनाई दूर फेंक दो तो। सत्य कभी भया वह नहीं होता सत्य सदा निर्भय होता है जिस बात और जिस कर्म से तुम्हें भय लगता है वो बात और वो कर्म पाप डर तो आने ही मत दो भूत का डर लगता है डरो मत वहीं जाओ भूत भागेगा और भूत से डर बैठोगे तो मन का भूत बन के हरण जय श्री कृष्ण और यदि फिर भी भय की आदत है सुबह पानी ले लो उसमें निहारो ए मोटे हैीली कस के, तो के, तो। के प्राण बल बढ़ाओ हरि ओम ओम मिनट करो करीब 108 बार ये जाएगा मंत्र और फिर पानी पियो 40 दिन के अंदर यदि भय न भागे तो उसके हाथ पैर पकड़ के इधर ले आना हाथ पैर न पकड़ के ले आओ तो भय को भय की जगह पे रखना तुम इधर चले आना हम तुम्हारे साथ चलूंगा जहाँ भय होगा पहले हम होंगे फिर तुम चलना ना नाहक भय और जितना पाप भयभीत आदमी करता है उतना निर्भय आदमी नहीं कर सकता जितना झूठ भय आदमी भयभीत आदमी बोलता है उतना निर्भय आदमी नहीं बोलता और भयभीत आदमी जितना संग्रह करता है उतना निर्भय आदमी संग्रह नहीं करेगा जिनके पास धन धान पुत्र परिवार अधिक है संग्रह आप समझ लेना क्यों भीतर से भयभीत आदमी होगा भयभीत आदमी ही ओ ने अंदर से घबराया होता है ये ना होगा तो क्या होगा मकान न होगा तो क्या होगा दस करोड़ न होंगे दस लाख ना होंगे तो क्या होगा निर्भय आदमी तो खाया लुटाया दिया साई को साई ने उसको दिया है बादशाह। निर्भय आदमी संसारंदन वन में सैर करने के लिए आता है और भयभीत आदमी मजूरी करने के लिए आता देखो <laughs> संसार का सैर करना है ईश्वर हो के जीना है तो पहली बात निर्भय बनाओ वो ये गंगाराम प्रोफेसर ने बनाई है रामायण डॉक्टर ने लघु योग लीला लोगों को तो मजा आता है लेकिन मेरे को एक सेंटेंस एक जो दोहा है ना बढ़िया मजा आता है उसने लिखा है कि आ सोदा सोदा को भी सा सा मात जान बजे मिलाई खाई मिथ्या हुई जगत हुआ निसार सार जगत हुआ निसार हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षा हो आत्मा बोलें दे सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार कब के आशोध को मध्यान ढाई बजे मिला ईश से ईश्वर ये बड़ी मार्मिक बात मिला जीव से ईश्वर नहीं मेल सदा टिकने वाला सजाति में होता है विजाति का मेल असंभव जड़ और चेतन का मेल नहीं हो सकता आत्मा और शरीर का मेल नहीं हो सकता जीव और ईश्वर का मेल नहीं हो सकता यदि जीव सच्चा होता तो ईश्वर का मेल नहीं होगा जीव मिला फिर भी छिड़ेगा जल और जल का मेल हो सकता है जल और, का जल और पत्थर का मेल नहीं होगा भले जल में पत्थर पड़ा रहे 10 दिन 10 साल दस हजार बरस लेकिन फिर भी जल के साथ उसका मेल नहीं बनेगा मेल का लगेगा जब चाहो तो अलग कर लो लेकिन जल के लोटे को सागर में मिला दो तुम तो क्या लेकिन तुम्हारे पचास और भी आ जाएगी जल के लोटे को जल के सागर से अलग नहीं कर सकते अरे सागर स्वयं चाहे फिर भी और उसी जल को अलग नहीं कर सकता ऐसे ही परमात्मा अपने को अपने अहंकार को तुमने हटा दिया तो फिर परमात्मा स्वयं भी तुम्हें चाहे तो तुम्हारे उस तुमको अलग नहीं कर सकता क्योंकि तुमको अलग करके बिठाने की विशेष जगह भी तो चाहिए और भगवान है सर्वव्यापक उसके सिवा की कोई जगह ही नहीं तो तुमको अलग करके बिठाएगा कहाँ रखेगा ईश्वरों सर्व भूतान सब भूतों में ईमानदारी की बात तो यह है कि ईश्वर और तुम्हारे में वेद दिख रहा है केवल अज्ञान है गुरुओं की कृपा होती है और अज्ञान को दूर करने की में उत्कंठा पैदा हो तो काम तो चपटी बना जिस क्षण वो चपटी सफल हो जाती है उसी क्षण का नाम है आसोदूज को संबत बीस इक्कीस मध्यान्ह ढाई बजे मिला ईश्वर से और वो बात अभी समझ में आ जाए तो आपके लिए हो जाएगा गुरु पूनम जयराम जी की और मध्यान्ह चार पांच को चार बजकर पांच मिनट को मिला ईश से ईश ईश से ईश मिला तो दो ईश थे क्या नहीं यहाँ भी ईश है वहां भी ईश है लेकिन इसमें ईश ने अपने को जीव मान बैठा सब घट मेरा साया कबीर जी कितनी सुंदर कह रहे हैं वेदांत को सल इस भाषा में सब घट मेरा खाली घर ना कोई बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट हो जिस घट में प्रगट हो जाता है उस घट के गुरु पूनम को पूजा करते हैं और जिस घट में छुपा हुआ है वो घट पूजक है बाकी है दोनों एक के एक तो बुद्ध ने अपने प्यारे शिष्यों को कथा सुनाई थी और मैं तुमको कथा तो नहीं लेकिन प्रणाम करके खबरें दे रहा था कि तुम मुझमें प्रगट साई देख रहे तो मैं होने वाला, होने वाला तो मैं प्रणाम कर दिया करता हूँ उसिक्र करना न करना मेरे प्रणाम से हिम्मत जुटाना की हाँ हमें प्रगट होने को है साई को दिख रहा है तो प्रोफेसर को दिख रहा है की लड़का पास हो जाएगा लड़का घबरा रहा पेपर की वजह से जय श्री तो अब ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए जो लोग फल फूल लाए हैं वो रखो अपने पास थोड़ी देर बैठो मन मन से ही सब लोग पूजा कर लो तो जल्दी हो जाएगा एक एक आते हो मेरा भी समय आपका भी समय है धक्का दक्षिणा देना है ये सब चल जाएगा ले जाओ एटला पैसा काम में आटला नारियल काम में आटला फल काम में आवश्य मन से ही गुरु को खिला दो मन से ही गुरु को पहरा दो मन से ही गुरु को दे दो बाप नून तारा मारो भाग गुरुजी तुम्हारे पास जो उसमें मेरा भाग है हमारा तो हमारे बेटों का और बच्चों का है फिर भी मैं राजी हूँ फिर भी अपने सौदा करेंगे ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे में से, तुम्हारे पास जो है वो कुछ मेरे को दो तब मैं वो दूंगा नहीं तमारू तो तुम्हारा बाप नून तुम्हारा छोकरा नुन मारो तुमारू इतना सौदा सस्ता है उसी लिये मोटेराते है हम लोग जयराम जी सबको सतबुद्धि दे सबको साहस दे अपने आप को जाने अपने आप में झूमे और अपने आप को मिले मित्रों से किसी से भी मिलोगे ना बिछड़ना पड़ेगा किसी से मिलोगे उसको छोड़ के जाना पड़ेगा अपने आप से मिलोगे ना बाबा अनजाने कितने अरबों से तुम कईयों से मिलते आए अगले जन्म में भी किसी से मिले होगे पत्नी पति पुत्र परिवार ने। तो इस जन्म में भी कितनों से मिले और न नई तो, तो ये बाल्टिया कई बार भरते रहोगे लेकिन अंत में खाली की खाली तो वेदांत चाहता है भारत के ऋषि चाहते हैं की आपकी बाल्टी भरी हुई निकलती तो है लेकिन भरी हुई आप तक पहुँच जाए आप भी पियो अपनी तशा मिटाओ अपनी प्यास मिटाओ और बचा पानी और लोग पी लिया करेंगे घरे में डालो ओवरफ्लो होगा तो बाकी के इर्द गिर्द के लोग लेते हैं ऐसे योगी अपने आप में परितृप्त होता है पानी की प्यास तो बाहर के कुएं मिटा सकते हैं लेकिन जो सुख की प्यास है वो न बाहर का कुआं मिटाएगा न बाहर का बोरिंग मिटाएगा न बाहर का दरिया मिटाएगा न बाहर का सम्राट मिटाएगा न बाहर की पत्नी मिटाएगी न बाहर का पति मिटाएगा मुझे एक बात याद आती है कहने दो ना कह दो लोग उठते हैं तो मैं डर जाता हूँ तो माया है बेचारी दूर की मेहमदाबाद की चुप कैसे आई है चोरी चोरी आई हो चोरी चोरी, चोरी जाएगी चुरा चुरा के जा रही है गाना भी है चोरी चोरी आए हो <laughs> खैर अकबर के जमाने की बात है कि किसी फकीर को लोगों ने तंग किया कि महाराज कुछ भी हो एक काम करो सम्राट आपका भक्त है जैसे कोई कह दे कि मोती भाई एम पी में हमारी सर्विस लगवा दो मोती भाई को कर दो अथवा मोती भाई को ये कर दो तो मोती भाई तो एलजीवीजी नहीं चलाते और हमने कभी भेजा भी नहीं और भेजने का कोई इरादा भी नहीं है जयराम जी मोती भाई को चाहिए तो मेरे पास से लाग वाग लगवाए मेरे को चाहिएगा तो मोती भाई से नहीं लगवाऊंगा <laughs> मोती भाई अपना कर्तव्य समझ के काम कर लेते हैं सेवा कर लेते हैं और बात है लेकिन मेरी एल का उपयोग तो उधर करता हूँ राम जी के किसी का ध्यान नहीं लगता तो बोले गए लगा देने जरा सारा बात में जाए थे शुरू <laughs> किसी को स्वाद नहीं आता है तो जरा फिर से से देखता हूँ बोलता हूँ कि जरा फेंकने शुभ हो जाए ले फिर हो जाता है वहा चलती हमारी फूल एकदम फुल और लिमिट एल जीवी थकता नहीं मैं कभी परिणाम है तो उसी तुम इतना मजा लेते हो नहीं तो ये चारों तरफ कैरोसिन की जगह पर पानी जल रहा है और फिर आपके यहाँ तो अमृत की धाराएं फूट रही है क्या है एल जी बी जी तो है हमारी उसकी उस फकीर को लोगों ने कहा कि सम्राट के वहां तुम एल जीवी जी लगाओ सम्राट आपका भक्त है आपको प्रणाम करता है और वो आदमी है जो संत की बात राम जी ऐसा कौन है त्रिलोकी में जो संत की आज्ञा का उल्लंघन कर सके अभी उल्लंघन कर दिया लेकिन वही का वही, का? वही काम प्रकृति जख मार के दस साल के बाद उससे करवाए संत यदि हृदय से आज्ञा कर देता है तो। विवेकानंद ने आज्ञा कर दी के गाँव गाँव में स्कूल खुल जाए उस समय परिस्थितियाँ नहीं हुई लेकिन अभी जख मार के प्रकृति और लोगों से वो काम करवा रही है रामतीर्थ ने आज्ञा कर दी की भारत आजाद हो जा इन गोरे भगवानों को अपने गांव पहुंचा दे हमारे <laughs> भारत के भगवानों के हाथ में सत्ता दे दे बोलामी की जंजीरो टूटो जाओ जाओ और मुझे दिख रहा है कि टूट रही है जंजीरा चली गई चली गई भारत आजाद हो गया सारा विश्व में आजादी का तूफान चल रहा है मैं प्रकृति को कह रहा हूँ प्रकृति आजादी कर दे आजादी स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र कर दे वही काम फिर दूसरों के द्वारा महापुरुष का संकल्प कई सदयों में गया और काम हो गया फिर ये फकीर को लोगों ने कहा कि गांव में स्कूल की बड़ी तकलीफ है और जाकर सम्राट से कहो कि गांव में स्कूल खुलवा दे फकीर ने सोचा की दरबार में जाऊंगा तो सम्राट को दरबार के धर्म गुण लगेंगे और जरा सुनकी में होगा आय तो साधक लेकिन घर जाऊंगा तो जरा शिष्टाचार ठीक रहेगा वो ऑफिस में जाऊंगा तो कैम बाप जी कुर्सी ऊपर पर घरे तो पगे लाख से हमें ही जय श्री कृष्ण अकबर था मोती भाई तो जहां भी जाओ प्रारंभ कर देते हैं <laughs> आप चिंता मत करो मोती भाई जी बात नहीं करता हूं <laughs> <laughs> <laughs> सम्राट गया सुबह सुबह कौन एक था नश्वर एकत्रित करके सम्राट बना हुआ और दूसरा था शाश्वत को जानकर सही सम्राट बना हुआ देखा की वो राजा क्या कर रहा है कि नमाज पढ़ रहा है फकीर जाकर पीछे खड़ा हुआ के मालिक तेरी दुआ चाहिए हे प्रभु हे मेरे खुदा तू कुछ दे दे मेरे खुदा तुम मेरे भंडार भर देना हे मेरे खुदा तुम मेरा रक्षण कर देना ए मेरे खुदा मेरे को ये देना वो देना देखता है कि तुम मैं जिससे मांगने आया हूं, वो तो झोली फैलाए बैठा है पकी ने तो पीछे पैर किए और ठाका मार के हसा सब अकबर की निगाह गई अकबर बोला महाराज रुको रुको बोले अब कोई जरूरत नहीं रही बोले किस लिए आए बोले बताने की कोई जरूरत नहीं है बोले कहो तो सही बाबू जी कैसे आए स्वामी जी प्रभु जी कैसे आए बोले आया था कुछ मांगने के लिए लेकिन देखा तो तू स्वयं भिखारी एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांग सारा संसार एक दूसरे के आगे झोली फैला के बैठा है पत्नी पति के आगे झोली फैला के बैठी कि पति से सुख मिलेगा पति पत्नी के आगे झोली फैलाता क्या तू कंपनी दे तब मजा आएगा है? दे, तब मजा आएगा पति बोलता है कि पत्नी का सहयोग होगा तब मजा आता है है पति कहता पत्नी का सहयोग हो तब सुख पत्नी कहती है पति के सहयोग से सुख बेटा कहता है माप के सहयोग से सुख सब एक दूसरे से बस सुख मांग रहे बिना सुख मांगने के सिवाय कौन किसका रिश्तेदार है ईमानदारी से खोज के दिखाओ नौकर सेठ से प्यार करता है तो सुख के लिए और सेठ नौकर से प्यार करता है तो सुख के लिए पति पत्नी को चाहती है तो सुख के लिए और पति पत्नी को चाहता है तो सुख के लिए नेता जनता को चाहता है तो सुख के लिए और जनता नेता को चाह देती है तो भी सुख के लिए अमीर या गरीब राजा या रंक सब एक दूसरे के सामने झूली फैलाए हुए है एक दूसरे के आगे मांग सब सबकी बाल दिया खाली, खाली। चोरगुल तो बड़ा लगता है पत्नी समझती कि आप शादी हो गई आप सुख के दिन आए पति समझता कि अब सुख के दिन आए और दोनों समझते आया तब सुख के दिन आए या समझता कि पढ़ाई में पास हुआ तब सुख के दिन आएंगे पढ़ाई में पास हुआ तो सोचता कि नौकरी आएगी तब सुख के दिन आएंगे नौकरी आई तो बोलता बे कानवी दे कान गुरु जी मरे ना तो बाजे गुरु पूनम करवा जरूर नहीं लिया दे कान गुरु जी मे प्यारे सुख मैं पर जीवन का तो अर्थ और आगे चलता जाता है हमारी झोली खाली की खाली रह जाती है बाल्टी खाली की खाली रह जाती है सुख तो कहीं दूर होता है ये सुख का दरिया कभी कभी किसी महापुरुष के हृदय में उमरता है और उसके थंग में आने से पता चलता है कि बिना पत्नी के भी सुख मिल सकता है बिना पत्ते के भी सुख मिल सकता है बिना रसगुल्ले के भी सुख मिल सकता है बिना मिठाई के भी सुख मिल सकता है बिना सिनेमा के भी सुख मिल सकता है जगत के जो भी सुख के साधन है उनको छोड़कर भी फकीर के सानिध्य मात्र से सुख मिल सकता है जैसे प्रकृति को पुरुष के सानिध्य मात्र से चेतना मिल जाती है ऐसे ही साधकों को संतों के सानिध्य मात्र से सुख के फुहारे फूटने लग जाते हैं इसी का नाम है भारत परंपरा भारतीय विवेकानंद बोलते थे कि दुनिया के सब धर्म ग्रंथ लुप्त तो हो जाएं दरिया में चले जाएं एक भी पोथी पन्ना और किताब न रहे लेकिन फिर भी ऐसा बुद्ध पुरुष जहां होगा और एक आध व्यक्ति भी सिर झुकाने का पात्र होगा तब तक पृथ्वी पर धर्म जिंदा रहेगा धर्म कोई केवल पोथी तत्वों का विषय नहीं धर्म कोई गिर जागर या मठ मंदिरों की चीज नहीं धर्म तो वही है कि जो जो धर्म में खो गया ऐसा धर्म चालू पुरुष गया तो उसके नाम से फिर चालू होती है। फिर के नाम से दत होता है धर्म तब तक जिंदा होता है जब जब कोई कबीर आता है जब जब कोई नानक आता है जब जब कोई महावीर आता है जब जब कोई चैतन्य आता है जब जब कोई मीरा प्रकट होती है तब धर्म का स्वाद आता है नहीं तो धर्म के नाम पर के चुंगल में हम लोग रहते हैं तो तो राम जी की चिड़िया और राम जी की चिड़िया और राम जी मेरी चिड़िया तू भर भर पे देखा लो मेरी चिड़िया तू भर भर फे राम जी की चिड़िया और राम जी का फे राम जी की चिड़िया राम चिड़िया चिड़िया चिड़िया मेरे मेरे भर भर पेट भर भर सहजता तो जाने गांव मे मरी पर होे आ कही काल जय श्री कृष्ण और जहाँ सहयता और सरलता होती है वहाँ धर्म का जन्म होता है जहाँ अकल राक्षसी रातियों का जन्म होता है तो रावण इतना बड़ा साइंटिस्ट था स्वर्ग पर सीढ़िया लगाने की जिसकी योजना थी मृत्यु को जेब में डालने की जिसके पास योजना थी देवों को कंपा सकता था इतना बड़ा विज्ञानी रावण भी भीतर के सुख से वंचित रहा उसको शराब में सुख देखा, भीतर के सुख से वंचित रहा उसको विलास में सुख लगा भीतर के सुख से वंचित रहा उसको परि में सुख लगा तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जब तक अज्ञान है जब तक पर्दा है तब तक सारी मांग और परेशानियां हैं इस देह तलक सब पर्दे हैं, पर्दों तक सब सिजदे है पर्दा हटा तो आप आपको सिजदा कौन करे तो फिर क्या ए जी की चिड़िया और राम ले लो मेरे भाई तुम तो भर के खा लो मेरे भाई सुदाक्षिणा तो दे ल से काम न चलेगा माला से काम न चलेगा लाला पचास 100, 200, 500 से काम न चलेगा ये प्रारंभ है शिष्य देने की शुरुआत है कुछ थोड़ा थोड़ा देते देते फिर पूरा भी दे दोगे उसलिए लिया जाता है प्रेम सोराई पिए शिष्य दक्षिणा दे लोभी शिष्य न दे सके नाम प्रेम इतना प्रभाव है कि खाली खोखा भी अमृत जैसा लगता है जयराम जी ये खाली खोखा भी इतना स्वादिष्ट लगता है कि फ्रूट के व्यापारी जिनके घर खोखे सड़ रहे हैं वे लोग हाथ लंबा कर रहे हैं अब ये खाली खोखा भी प्रेम के गांव में मूल्य पाता है तो जो भरा हुआ खोखा हो वो गुरु कहलाए या गुरु पूनम को पूजा जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है ये भारतीय संस्कृति की माता है उसलिएकार तो जी क्या कहते राम जी की चिड़िया और राम था, भगत खूब बाल बने थे जुए पड़ गयी थी सारा दिन करता था बड़ी मुश्किल से उसके नख में एक फंस फई और लाया हाथेली गाना चल रहा था क्या किया जाए, प्यार किया जाए जाए प्यार जा छोड़ दिया जाए तेरे साथ क्या सलूक किया जाए तो ये टूटी पुटी तो जानता था यू से यू से वॉट कैन आई डू फॉर यू यू से प्यार किया जाए छोड़ दिया जाए आई लाओ टू यूम इतने में तो कड़ी बदलाई और बेवापा मैंने तेरे जुल्फों से प्यार मांगा था जुदाई तो नहीं मांगी थी बेवफाई तो नहीं मांगी थी उठा कि आई सी यू आर ऑल्सो वॉन्ट लवर ये भी प्यार चाहता है ये भी प्यार चाहता है जहां का <laughs> थे की जो आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता है वो पापी स्वामी राम किस कहते हैं जो नहीं रह सकता है वो पापी स्वर्ग का राज मिलता हो लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता पर प्रतिबंध लगता हो तो स्वर्ग का प्रस्ताव पद छोड़ देना निर्भय प्रसन्न और उद्योगी रहो आज नहीं तो कल तुम ऐसी मंजिल पे पहुंच जाओगे जहाँ भारत के वीर पहुँचे थे वीर यानी जो शहीदों के मर गए वो तो शरीर के वीर सच्चा वीर तो वो है मरना मरना सब कहे मरना न जाने को एक बार ऐसे मरो तो फिर मरना ना हो रामचंद्र की ऐसा दे अध्यास को मैं को जो है और मार दे प्रभु की मस्ती में कि फिर मरना ना हो जा मरने ते जग ड लोगों को नामदान मिला है लिया है जिन्होंने जो पुराने हैं नए हैं जा में अक्षर जितने ज्यादा उतना उसमें यात्रा लंबी होती मंत्र में अक्षर जितना शॉर्ट उतना उसका पावर ज्यादा होता एक बार तो हम अपने मनमाना शॉर्ट मंत्र ले लें तो रिएक्शन भी कर सकता उस लिए गुरुओं की प्रारंभ में भी जरूरत पड़ती है पंथ वाले होते हैं जैसे कोई आर्य समाज का प्रचारक है